देवी भागवत दूसरा स्कंध सूर्य कहते हैं महाराज मर गए और राजकुमार अभी बालक है यह देखकर स्वयं सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की गंगा के तट पर अगरू आदि पवित्र लकड़ियों की चिता बनाई और उस पर महाराज के मृत शरीर को जो प्रायः जल गया था रख दिया गौ में सुवर्ण अनेक प्रकार के अन्न और भांति भांति के वस्त्र आदि बहुत से पदार्थ उचित रूप से ब्राह्मणों को दिए गए परीक्षित कुमार जन्मेजय अभी बच्चे थे तब भी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी तथा मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया जन्मेजय में अभी राजोचित लक्षण विद्यमान थे नगर एवं प्रांत के लोगों ने उन्हें बचपन में ही अपना राजा मान लिया धाय उन्हें तरह तरह के राजोचित गुण सिखाया करती थी दिन प्रतिदिन जैसे वे बढ़ते थे वैसे ही उनकी बुद्धि का विकास होता चला जाता था जब जन्मेजय 11 वर्ष के हो गए तब कुल के पुरोहित ने उन्हें समुचित विद्या की शिक्षा देनी आरंभ कर दी पुरोहित के बताने के अनुसार सभी बातें जन्मेजय सीख लेते थे फिर जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा तो परशुराम जी ने कर्ण को पढ़ाया था वैसे ही कृपाचार्य ने जन्मेजय को संपूर्ण धर्म व्य सिखाया था विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर वे बड़े पराक्रमी वीर हुए धनुर्वेद और वेदों की उन्हें पूर्ण जानकारी हो गई परमार्थ विषय ज्ञान भी उसने छिपा न रखा धर्मशास्त्र के अर्थ का विवेचन करने में वे पूर्ण कुशल हो गए कभी असत्य भाषण नहीं करते थे इंद्रियों को वश में रखते थे जैसे पहले युधिष्ठिर ने राज्य किया था वैसे ही धर्मात्मा जन्मेजय राज्य का काम संभालने लगे तदनंतर काशी नरेश राजा सुवर्ण वर्माक्ष ने अपनी वपुष्टमा नाम की सुंदरी कन्या का उनके साथ विवाह कर दिया कल्याणी वपुष्टमा को पाकर जन्मेजय का मन प्रसन्नता से खिल उठा राज्य का सभी कार्य सु्य मंत्री संभाला करते थे उसी समय की बात है एक उत्तंक नामक मुनि थे तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था उस पूर्व वैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वे हस्तिनापुर गए महाराज जन्मेजय द्वारा तक्षक का अपकार हो सकता है यह मानकर उत्तंग उनके पास पहुँचे और कहने लगे राजेंद्र किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसकी जानकारी आप बिल्कुल नहीं रखते इसी से इस समय आपसे अकर्तव्य का पालन हो रहा है और कर्तव्य की अवहेलना होती जा रही है मैं आपसे कहूं भी क्या क्योंकि अब आप उद्यम और अमरस से वंचित हो गए हैं किसके साथ वैर है और उसका क्या प्रतिकार है इसकी कुछ भी जानकारी न रखकर आप सदा बालकों के समान व्यवहार में लगे रहते हैं जन्मेजय ने पूछा मैंने किस वैर पर ध्यान नहीं दिया और किसका प्रतिकार नहीं किया महाभाग आप इसे स्पष्ट इस बताने की कृपा कीजिए सब जान लेने पर मैं उनके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करूंगा। उत्तंक ने कहा राजन तक्षक महान दुष्ट है इसने आपके पिता को मार डाला है आप मंत्रियों को बुलाकर पिता के मृत्यु का कारण पूछ लें सूर्य कहते हैं उत्तंक की बात सुनकर महाराज जनमेजय ने अपने श्रेष्ठ मंत्रियों से पूछा मंत्रियों ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण का साप होने के कारण तक्षक ने महाराज को काट लिया था और इसी से उनकी मृत्यु हुई जन्मेजा ने कहा जब निश्चित है कि ब्राह्मण ने महाराज को साप दे दिया था तब तो उनकी मृत्यु में साप ही कारण हुआ मुनिवर कहिए फिर इसमें तक्षक का क्या दोष बताया जाए